तक रात के आठ बज चुके थे इस वक्त धारावी के बाजार में काफी हलचल थी वहाँ स्टार वर्ल्ड इंटरनेट कैफे के सामने एक स्कोडा कार खड़ी थी विक्रांत देव और अमित समेत कुल छह लोग कार की खिड़की के सामने इस तरह से खड़े थे कि कार के भीतर से सामने कैफे का व्यू भी नहीं दिखाई पड़ रहा था इस वक्त कार के भीतर आगे वाली सीट पर दो यंग ऑफिसर सूट पहने बैठे हुए थे वो दोनों पुलिस वाले मुंबई के ही वर्ली थाने के थे दोनों की ज्वाइनिंग अभी नई ही थी इन दोनों की ड्यूटी इस वक्त साजिद की गर्लफ्रेंड पर नजर रखने के लिए लगाई गई थी लेकिन उन दोनों की हालत इस वक्त काफी खराब थी चेहरे से पसीने छूट रहे थे उसमें से कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे पुलिस वाले ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा विक्रांत सर हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे मुझे तो लग रहा है अब कुछ ज्यादा हो रहा है हाँ हाँ हमको भी यही लग रहा है चलिए खत्म करते है न आगे की पैसेंजर सीट पर बैठे दूसरे पुलिस वाले ने कहा लेकिन इस वक्त विक्रांत और उसके सभी साथी बिना कुछ रिएक्शन दिए उन दोनों की तरफ देख रहे थे इस वक्त विक्रांत के ठीक पीछे की तरफ वो इंटरनेट कैफे था उन सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर यही लग रहा था कि वो किसी चीज का इंतजार कर रहे थे कार के भीतर बैठे दोनों पुलिस वाले कुछ और भी बोलना चाह रहे थे लेकिन उन्हें लगा की ये समय कुछ भी कहने के लिए ठीक नहीं है सो उन्होंने अभी चुप रहना ही बेहतर समझा थोड़ी देर तक दोनों इसी सिचुएशन में बने रहे फिर कार की पैसेंजर सीट पर बैठे पुलिस वाले ने अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश शुरू कर दी वो कार से निकलकर बाहर जाना चाह रहा था जैसे उसने सीट बेल्ट को अनलॉक किया तुरंत ही देव ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसके सामने कर दिया अरे इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं यार लो सिगरेट पियो और आराम से शो एंजॉय करो सर हम लोगो के पास और भी तो रास्ते है ये सही नहीं है बाद में सीनियर्स को क्या जवाब देंगे अगर कुछ इधर उधर हो गया तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी ड्राइविंग सीट पर बैठे पुलिसवाले ने घबराते हुए कहा अरे तुम सीनियर की चिंता मत करो यार हमारे विक्रांत सर जो करते हैं सब सही करते हैं। सीनियर को जवाब देने की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो बिना कुछ कहे सब समझ जाएंगे। तुम लोग सिगरेट पियो यार क्यों फोकट का टेंशन ले रहे इतना कहते हुए देव ने अपने बगल में खड़े अमित को सिगरेट जलाने का इशारा किया अब उन दोनों के पास कोई और चारा नहीं था उन्होंने अमित के हाथ से जलती हुई सिगरेट पकड़ी और खींचना शुरू कर दिया तभी पीछे इंटरनेट कैफे के कांच के दरवाजे के टूटने की आवाज आई अंदर से एक लड़की बाहर आकर गिर पड़ी वो कांच को तोड़ते हुए बाहर निकली ये साजिद की गर्लफ्रेंड थी उसे इस हालत में देख कार में बैठे पुलिस वाले की हालत खराब हो गयी सर प्लीज रोके इन्हें वरना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी हम दोनों एक ही फील्ड ऐसी है सर प्लीज मेरी बात मान लीजिए वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जायेंगे प्लीज सर ए, तुम इतना टेंशन लेते हो तुम्हें पुलिस में किसने भर्ती कर दिया ऐसे कैसे करोगे तुम पुलिस की नौकरी मुझे तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे अमित ने उसे जवाब दिया और फिर वो जोर से हंसने लगा अरे मैंने बोला ना तुम्हें कुछ जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस तुम शो एंजॉय करो और घर जा आराम ऐसी सो जाना देव ने फिर ऐसी उन लोगो को समझाने की कोशिश की तभी कैफे के दरवाजे ऐसी तीन चार आदमी हाथ में हॉकी स्टिक लिए हुए बाहर निकले उनमे ऐसी एक कबाल सुर्ख लाल रंग में था उसका नाम सरताज आलम था ये वही आदमी था जो पहले मार्केट वालों की तरफ से विक्रांत के पास हर जाना वसूलने के लिए भेजा गया था और फिर विक्रांत ने इसे पीटा भी था लेकिन बाद में यह विक्रांत का दोस्त बन गया था उन्हें बाहर आता देख विक्रांत भी कार छोड़कर उनके पास बढ़कर चला गया क्या हुआ विक्रांत ने पूछा सर इसने कबूल लिया आज सुबह ही इसके पास साजिद का फोन आया था उसने इससे कहा था की कि उसे किसी वजह ऐसी छुपना पड़ रहा है इसलिए कुछ दिन तक मिल नहीं पायेगा और वो अभी अपने किसी दोस्त के पास छुपा हुआ है उसका नाम खालिद है अच्छा इसको क्या हुआ विक्रांत ने जमीन पर कहराती लड़की की तरफ इशारा करते हुए पूछा अरे साहब ये साली बड़ी पाएगी है। <laughs> है, नहीं तुम लोगों को पता है ठीक है न अब क्या करना है विक्रांत ने पूछा हाँ साहब मालूम है मालूम है आप टेंशन ना लो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा आपने बोला सरताज ने कहा ठीक है फिर तुम लोग निकलो मैं जल्दी ही तुम लोगों को बाहर करवा दूंगा ठीक है साहब चलते हम सरताज ने विक्रांत से कहा और फिर वो विक्रांत को सलाम करके वहाँ से निकल गया उसके पीछे पीछे उसके साथ गुंडे भी निकल गए अब तक कार के भीतर बैठे दोनों पुलिस वाले भाग कर बाहर आ चुके थे <laughs> कहा था ना तुम लोगों से तुम्हे किसी सीनियर को जवाब देने की जरुरत नहीं पड़ेगी अच्छा चलो चलते हम देव ने हंसते हुए कहा दरअसल ये सभी प्लान विक्रांत ने साजिद को पकड़ने के लिए बनाया था साजिद की गर्लफ्रेंड से उसका पता निकलवाने के लिए ही उसने ये सब इंतजाम किया था उसने अपने स्पेशल गैंग को बुलवाकर उसकी टांगे तोड़वा दी थी दरअसल एक पुलिस वाले की आईडेंटिटी से वो ये सब नहीं कर सकता था अगर वो नियम और कानून के हिसाब से चलता तो पहले वो साजिद की गर्लफ्रेंड को अरेस्ट करने का वारंट लेता फिर लेडीज पुलिस बुलाकर उसे थाने में ले जाता और फिर उससे पूछताछ करता तब जाकर वो कुछ बोलती इसमें इतना वक्त चला जाता कि तब तक साजिद कहीं और भाग के निकल जाता इसलिए विक्रांत ने इस बार अपना तरीका निकाला और उसने अपने गैंग को इस काम में लगा दिया उन लोगों ने आकर साजिद के गर्लफ्रेंड को पीटकर उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा ली अब उन दोनों ने पुलिस वालों के आगे खुद को सरेंडर कर दिया अब उन पर नॉर्मल मारपीट का केस बनेगा और कुछ ही दिनों में जेल ऐसी बाहर आ जाएंगे इस तरह ऐसी ये काम इलीगल भी नहीं हुआ और विक्रांत जो चाहता था वो भी हो गया मंजू की मौत ने विक्रांत को भीतर से झकझोर कर रख दिया था वो किसी भी हालत में जल्द से जल्द मंजू के खूनी साजिद को पकड़ना चाहता था इसके लिए उसे जो रास्ता अपनाना पड़ेगा वो करेगा विक्रांत को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत अब उसे ठंडक तभी मिलेगी जब वो मंजू के कातल को जेल में पहुंचा देगा इस वक्त गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था विक्रांत गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था और देव गाड़ी ड्राइव कर रहा था पीछे की सीट पर अमित के साथ और भी पुलिस वाले बैठे हुए थे अभी विक्रांत अपने साथियों के साथ सीधे खालिद के ठिकाने पर जा रहा था विक्रांत की नजरें इस वक्त सिर्फ रोड पर टिकी हुई थी दिमाग में तूफान उठ रहा था लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था गाड़ी में बैठे अन्य पुलिस वालों ने भी विक्रांत का जो रूप आज देखा था शायद इससे पहले कभी उसे ऐसे नहीं देखा था विक्रांत इतनी कठोरता ऐसी किसी लड़की को पिटवा सकता है ये किसी ने भी नहीं सोचा था और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसका कनेक्शन गैंगस्टर से भी है वो विक्रांत को अपना बॉस मानते हैं। विक्रांत की ये बात उन सभी को बहुत प्रभावित कर रही थी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट द्वारा मिली खबर के मुताबिक इस वक्त खालिद शहर से बाहर जाने वाले हाईवे के किनारे एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था वहाँ उसके साथ उसके गैंग के भी कुछ लोग बैठे हुए है ये चाय की दुकान खालिद की ही थी रिकॉर्ड के अनुसार ये खालिद बहुत ही खतरनाक आदमी है इसका अंडरवर्ड कनेक्शन भी है इसलिए बाकी पुलिस वाले उसके पास जाने से थोड़ा डर रहे थे लेकिन विक्रांत ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो मंजू के कतल को बचकर जाने नहीं देगा इसलिए वो निर्भीकता से उसके पास बढ़ा जा रहा था वैसे अभी पुलिस के पास खालिद को उठाने का कोई अरेस्ट वारंट नहीं था सो बस उन्हें उससे पूछताछ करने का ही हक था लेकिन मुसीबत यह है की खालिद बेहद खूखार अपराधी है अगर उसने पुलिस देख उस पर अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा सर सर अमित ने अपने हाथ में फोन पकड़े हुए कहा आपकी टीम के राघव और जतिन ही खालिद पर नजर रख रहे हैं हम उन्हें भी साथ ले लें क्या उनको खालिद के बारे में ज्यादा जानकारी है बेशक इस वक्त अमित थोड़ा डरा हुआ था वो इतने खूखार अपराधी के पास यूं बिना तैयारी के जाने ऐसी डर रहा था इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहा था लेकिन विक्रांत ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया वो चुपचाप गाड़ी के शीशे ऐसी बाहर देखता हुआ चला जा रहा था इसी वक्त एक दूसरे एजेंट सुदेश ने कहा कि सर पुलिस पहले भी खालिद से पूछताछ कर चुकी है और उसने पहले ही कह दिया था कि वो साजिद के बारे में नहीं जानता है अब अगर उस बार भी मना कर देगा तो हम जबरदस्ती इतना कहते हुए सुदेश ध्यान से विक्रांत की तरफ देखने लग गया अब जाकर विक्रांत ने अभी तोड़ी तुम लोगो में ऐसी किसी के पास गन है विक्रांत का ये सवाल सुन गाड़ी में बैठे सभी पुलिस वाले सख्ते में आ गए फिर देव ने कुछ देर तक सोचने के बाद अमित ऐसी पूछा अमित तुम आज अपनी गन नहीं लाए कहा है तुम्हारी गन गन वापस ले ली गई है अमित ने जवाब दिया है आपको लगा था कि मंजू मैडम की डेथ के बाद टीम बी के ऑफिसर काफी जज्बाती हो सकते हैं इसलिए उन्होंने हमारी गन वापस ले ली है ठीक है ठीक है देव ने तुरंत ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा जतिन और राघव को बुला लेते हैं उनके पास जरूर गन होगी विक्रांत ने हल्की सास ली और फिर उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला एक बात बताओ क्या तुम लोग सच में मंजू मैडम की मौत का बदला लेना चाहते हो बिल्कुल लेना चाहते है सर इसमें कोई शक थोड़ी है देव ने जवाब दिया तो फिर क्या तुम लोग एक्शन लेने से डर रहे हो विक्रांत ने नॉर्मली सवाल किया आ, नहीं नहीं सर अगर ऐसा होता तो फिर हम आपके साथ यहाँ क्यों आते देव ने जवाब दिया तो फिर जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और जैसा मैं बताऊंगा तुम लोगों को वैसा ही करना है विक्रांत ने कहा इस वक्त उसके दिमाग ने कुछ बड़ा प्लान चल रहा था उसने बोला तो बहुत ही नॉर्मल शब्दों के साथ था लेकिन गाड़ी में बैठे सभी पुलिस वालों को अंदाजा था कि विक्रांत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है